वो स्थिति बन जाते हैं कि जब ब्लैक होल का जन्म होता है जबकि वहाँ पर जो भी जाता है वो उसे भी घुस जाता है प्रकाश भी उसमें घुस जाता है आप एक तनी में चादर पे बहुत भारी वजन रख दो फिर आप एक कांकर रखो तो वक्त हो उसमें घुस जाएगा आप कितने चिड़ी आएगी तो वक्त भी उसमें चले जाएंगे तो ये चीज़ें थियोरटिकल उन्होंने रखी उसके बाद में समझ में आ गई कि प्रैक्टिकली अंतरिक्ष में ढेर सारे ब्लैक होल पकड़ने आए ब्लैक होल है जहाँ पर से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता वहाँ तो कुछ रेडिएशंस वहाँ से होते हैं निकलते हैं बाकी वो प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकते उन्होंने उसका मैथमेटिकल एंटिसिपेशन जो अभी अभी स्टीफन हॉकिंग के डेथ पे, उन्होंने उसके मैथमेटिकल इंटरप्रटेशन सारे दे दिए थे कि किस तरीके से रेडिएशन बाहर आ सकते क्यों आ सकते ये सारी बातें हमको आश्चर्य में डाली थी क्योंकि विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो विज्ञान हमको आध्यात्म को समझाने में मदद देता है और आध्यात्म को पढ़ते हैं तो हमको संसार समझ में आता है कि संसार से इसलिए विज्ञान को कभी भी अध्यात्म का विरोध नहीं माना गया अध्यात्म हमेशा विज्ञान सम्मत होता है तो आज हम छोटा सा एक हिस्सा समझ लें फिर आज की बात पूरी कर लेंगे क्योंकि तो इसमें एक तो बात जो ऑर्डरलीनेस की है या विश्व व्यवस्था की बात जो विश्व की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है उस ज्ञान को सहज सकता है उसको स्मरण कर सकता है और साथ में उसको बाद में उपयोग ला सकता है इसी का नाम अनुभव है और सभी लोगों के अनुभव सम्मिलित रूप से संसार को आज उस रूप में ला खड़े करें एक व्यक्ति की जिंदगी सत्तर अस्सी साल की हो सकती है लेकिन हजार साल पहले की जो इन्वेंशन है वो आज भी हमारे काम की हम कह रहे हैं हम उसको उपयोग में ला रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां जो आज ही नहीं उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है आज से सौ साल बाद भी पैदा होगा वो भी उसको उपयोग में लाएगा तो ये कंटिन्यूटी बनी हुई है विश्वव्यवस्था तो विश्व की तो यह विश्वव्यवस्था की सनातनता स्वतत्तता निरंतरता कैसे अस्तित्व में आई अगर ये एक चेतन न होता जो इस विश्व को एक सूत्र में बांधे हो, होता तो ना तो ये आकर्षण शक्ति सूर्य पृथ्वी को आकर्षित कर पाती ना हम धरती पर टिके होते व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती हम एक सूत्र में बंधे हैं क्या हमको आश्चर्य नहीं होता कि हम सारा प्रमाण एक सूत्र में बंधा हुआ है आकर्ण शक्ति से आकर्षण शक्ति से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष हमारे पास उसके अपने मूलधर्म हैं वो भी हम सबको एकत्रित करके एक यूनिट बनाने में सहायता कर रहा है और यही चीज जब समझ में आती है तो मन फिर आश्चर्य और विस्मय से भर जाता है तो अनुभव के अलग अलग टुकड़े हो हैं एक अनुभव मैंने बचपन में किया एक जमाने में किया एक आज किया ये अनुभव के टुकड़े एक दूसरे से असंबद्ध हैं जैसे हम कह चुके हैं कि ज्ञान एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता जैसे मैंने आज एक बिल्ली देखी कल एक गाय देखी अब इन दोनों के बीच में को संबन, कोई संबंध कोई संबंध नहीं दोनों चीज़ें अपने आप में एक घटना है जो घटना हो के वहीं ख़त्म हो जाती आज मैंने एक इलाज किया मरीज का उसका कुछ परिणाम निकला वो बात हो के ख़त्म हो अब मेरे पास दूसरे दिन दूसरा भरी जाता है न वो मरीज कुछ जानता है इस बारे में न मैं कुछ कहता हूँ लेकिन मेरा एक भीतर आत्मा है मेरे भीतर एक चेतना है जिस चेतना ने उससे डाटा कलेक्ट कर लिया मेरे घटना से और बाद में जब अगली घटना होती है अगला मरीज आता है तो मैं उन डाटा का उपयोग करता हूँ उसका उपयोग करने का और ये तभी तो काज करके तो नहीं अनुभवी डॉक्टर इसके पास चला बहुत प्रॉब्लम बहुत, बहुत गंभीर है पर अनुभवी के पास तो अनुभव क्या है क्योंकि तो उसके पास डाटा और उसका एनालिस करने की ज़्यादा क्षमता है उसके पास डाटा का डाटाबेस ज़्यादा है उसके पास आधारभूत गणित बहुत सारा है उसके पास ताकि वो उसका एनालिसिस करने में उसका संश्लेषण करने में और आगे उसको प्रोजेक्ट करके उसका विश्लेषण करने में और संश्लेषण करने में सक्षम है तो ये तब संभव है कि इन अनुभवों के बीच में कोई जोड़ हो जैसे अभी हमने बताया सूर्य और धरती के बीच में कुछ जोड़ है जो आकर्षण शक्ति को वहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर हम तक लाके खड़ी कर दी उसकी तो लाखों प्रकाश प्रकाशवर्ष दूर से प्रकाश हमारे तक आ गया ये भी एक आश्चर्यजनक बात है लेकिन एक मीडियम है जो एक तार है जो जुड़ा है ऐसा ही तार कारयाँ अनुभव और अनुभव और अनुभव के बीच में भी जुड़ा होता है हमारे अनुभवों की श्रृंखला है हम पैदा होते हैं जब से मरते हैं तब तक हम अनुभव इकट्ठा करते चले हर घटना अपने आप में सीमित है मैंने एक चीज़ देखी बात खत्म हो गई मैंने दूसरी चीज़ देखी बात खत्म हो गई मैंने एक चीज़ सुनी बात ख़त्म हो गई एक चीज़ चखी बात ख़त्म हो गई मैंने एक चीज़ सुन बात खत्म हो गई मैंने एक चीज़ छुई बात खत्म हो गई लेकिन इन सब के द्वारा मेरे अंदर एक डाटा कलेक्टर है जो सेंट्रली प्रोसेस करता है हर चीज़ को जो इकट्ठे करता है सारे डाटा और उन सबको इकट्ठा करके उससे निर्णय मेरे बेहतर बनाता है जैसे मैं सोचता हूं कि मेरे को जिंदा रहना है अभी मरना नहीं है तो मैं बहुत सारा डाटा कलट करूँगा कि अच्छा मेरा ऐसा वजन हो रहा है मेरे को मालूम है ये वजन गलत है इसको कम करना है मेरी ये बीमारी है मुझे शक्ल पटरी मेरे को मालूम है इसको कम करना है तो इन सब भिन्न भिन्न अनुभवों को जोड़ने वाला कौन है एक अनुभव दूसरा अनुभव तीसरा अनुभव इन सब अनुभवों को जोड़ने वाला समय से मुक्त होना चाहिए सबसे पहली अवधारणा कि शुभ भी Not bounded by time, वो समय के द्वारा बंधावन नहीं होना चाहिए क्योंकि समय से जो बंधा है वो मात्र वर्तमान में काम कर सकता है न भविष्य का प्रोजेक्शन दे सकता है न भूतकाल में जा कर कुछ कर सकता है समय से मुक्त मात्र आत्मा है चेतना जो है वो समय से मुक्त है वो वर्तमान में भूतकाल में जा सकती है और वहाँ से खींच कर ला सकती है कि तुमने मटकियाँ देखी थी वो यहाँ खींच कर ला सकती और वो आगे बता सकती है कि ऐसी मटकी तुमको वहां जाओ वहां मिलेगी वो भविष्य में ला खड़ा कर सकती है आपके सामने इसलिए एक सनातन इटर या हमेशा रहने वाली सत्ता जिसको हम समय से मुक्त कह सकते हैं जो समय से बंधी हुई नहीं है उस सत्ता के बारे में हम बात करते हैं उसको नाम हम आत्मा दे सकते हैं परशु कह सकते हैं परमेश्वर कह सकते हैं खुदा कह सकते हैं कॉन्शियसनेस कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं नाम से हमको कुछ लेना देना है क्योंकि उसका अपने आप में कोई नाम नहीं नाम हमने इंगित करने के लिए नाम रखे कैसे बताएंगे बोले कि ये आत्मा की बात कर रहा है इसलिए हमने उसकी आत्मा नाम रखी है हम कुछ भी नाम रखें लेकिन वही है जो स्मरण करती है एक्शन लेती है एक्शन लेने में स्वतंत्र है और भविष्य खाका तैयार करती है योजना बनाती है अनुमान लगाती है योजना बनाती है वही समय से परे सकता है जो अनुभव अनुभव एकत्रित करती है स्मरण करती है और अनुमान लगाती है योजना बनाती है इसलिए तीनों कालों में उसका एक साथ दखल है उसका दखल भूतकाल में भी है वर्तमान काल में भी है भविष्य में भी है कितना प्रबल तर्क है कि हमारे भीतर एक चेतन ईश्वर है अगर वो न होता तो विश्व की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती कैसे आप कहते हैं कि मैं अनुभवी हूं कैसे कहते हैं कि मैंने इसको गुनाह करते देखा कैसे कहते हैं कि कल तुमने बात कही थी वो मुझे आज समझ में आई कैसे हम ज्ञान एकत्रित करते क्योंकि कल की बात कल चली जाती आने वाली बात हमको तो पता ही ना होती तो हम फिर इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते यह हमारा जीवन मात्र छिन्न भिन्न होकर जड़ पदार्थों की तरफ पत्थरों की तरफ पड़े रहते इसलिए इसको जीवन बोल ही नहीं सकते अगर हम आज किसी को जीवन बोल सकते हैं कि आज हमारा जीवन है तो इस जीवन को बोलने का अधिकार तभी है जब इसके भीतर एक कंटिन्यूसली अवेलेबल ए एंटिटी है एक इटरनल एंटिटी है या सनातन सत्ता है जो हमारे भीतर तब भी थी अब भी है और सदा रहेगी जो समय से परे है इसलिए कभी मरेगी नहीं क्योंकि मरता वही है जो जन्मता है जो समय से परे है उसमें मरने की कोई संभावना नहीं जो आकार लेता है वो आकार से मुक्त होता है हमारे शरीर ने आकार लिया है आकार से मुक्त होगा हमने जन्म लिया है हमारे शरीर के रूप में हमारा शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन जो चेतन स्वरूप है हमारे जिसने न कभी जन्म लिया है न कभी मरेगा वो भी एक अमरता है और हमारी अमरता की अवधारणा यही है जब हम अपने आप को चेतन रूप में पहचाने कि मैं तो वो चेतन हूँ वही व्यक्ति अमर है मृत्यु और माँ अमृतम गमय वेद में कहते हैं मैं मौत से मृत्यु से घिरा हूँ मुझे अमरता की ओर ले चलो यानी मैं इस शरीर को अपना मैं समझता हूँ हे परमेश्वर मुझे क्षमता दे कि मैं मेरे वास्तविक मैं को जान और अमर हो जाऊँ मृत्यु और माँ अमृतम्गम है वो तभी संभव है जब हम अपने चेतना का अनुसंधान ईमानदारी से करने का प्रयास करें और ये अनुसंधान हम बोलते चलते काम करते सलाह कर सकते हैं कि इस शरीर को कौन चला रहा है इस शरीर के भीतर क्या है जो इस जड़ शरीर को जो मांस मज्जा हड्डी इन सब चीज़ों से बनाए जिसमें कुछ भी नहीं है हड्डियाँ सड़क पर पड़ी रहती हैं मांस अभी लूट पड़ा रहता है लोग खा जाते हैं उसको फिर क्या है जो इस शरीर को मांस को एक व्यवस्थित रूप से चलाता है और इससे क्रिएशन करता है इसका उपयोग करके क्रिएशन करता है तो मनुष्य क्या करता है इस इंटरनल ऑपरेटस का जिसमें मन बुद्धि अहंकार इंटरनल ऑपरेटस का परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उपयोग करके संसार के समस्त तो काम करता एक है एक ऑर्डरली वर्क करता है एक व्यवस्थित काम करता है और इससे से संसार चलता है तो संसार की व्यवस्था किस पर आधारित है संसार की व्यवस्था तब किस पर आधारित होगी अगर हम कहें कि एक नियामक सत्ता है है ही नहीं एक नियामक सत्ता है ही नहीं एक कोई है ही नहीं जिस पर संसार आधारित हो जिस पर स्मृति आधारित हो जिस पर भविष्य आधारित हो जिस पर वर्तमान की कैलकुलेशन आधारित हो जिस पर संश्लेषण विश्लेषण कल्पना परिकल्पना तुलना इन सबका गुण हो तो ये सारे गुण मात्र किसी सनातन सत्ता में ही संभव है जो पैदा होकर मर जाती है क्षण भर में ज्ञान लेके चली जाती है उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता अगर एक बच्चे को पढ़ा दो प्लस बोलिया अब अगली बार में वो गणित का विकास कैसे करेगा हायर मैथमेटिक्स पढ़ेगा जो लोअर तो उसको दिमाग में पहले होना बेसिक मैथमेटिक्स होगा तब वो हायर मैथमेटिक्स पढ़ेगा लेकिन वो तब हो सकता है जब वो स्मृति हो और स्मरण करने वाले की सत्ता उसमें सनातन रूप से उपस्थित हो जो तब थी जो अब भी है और जो आगे भी रहे जब तक हम इसको प्रबलता से नहीं समझेंगे अपने वास्तविक स्वरूप जब वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो इसी का नाम अमर है यही हमारी अमर होने की परिकल्पना है अमर होने का ये मतलब कदापि नहीं निकलता कि हम कभी नहीं मरेंगे कि हमारे हाथ में हमेशा ऐसे सलामत रहे ये तो एक खतरनाक कल्पना है अगर आदमी सोच ले कि मैं कभी नहीं मरूंगा, तो मेरे ख्याल में वो ज़िंदगी से इतना बोर हो जाएगा कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता है कि वो कभी खुश रह पाएगा इस कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे लेकिन अगर आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो तो आप आनंद से जाओ। तब आपको लगेगा डरने की कोई बात नहीं शरीर नष्ट होगा उतर जाए जैसे मेरा कमीज उतारेंगे वैसे शरीर उतरेगा चश्मा उतार देता हूँ बदल देता हूँ हर दो साल में नंबर बदल जाता तो चश्मा बदल देता हूँ कपड़ा खराब हो जाता तो कपड़ा बदल देता हूँ शरीर खराब हो जाएगा तो शरीर बदल दूँगा मैं तो इस मरणशील संसार में अमर इस समस्त घूमने वाले संसार में स्थिर हों सम बदलने वाले संसार में न बदलने वाली चीज़ अगर एक ही है वो है आत्मी और उसी का नाम परमेश्वर है उसी का नाम ईश्वर है न वो कहीं किसी सिंहासन में बैठा है न किसी स्वर्ग में बैठा है न वो कहीं वो तो आपके भीतर और इस कण कर्ण में बैठा है इस किसी मंदिर मस्जिद वो तो बैठा है तो आपके कण कण में बैठा है और प्रखर रूप से आपके आत्मा के रूप में आपके भीतर बैठा है जो संसार को चला रहा है और संसार का काम कर रहा है हम इसको माने तो खुशी ना माने तो खुशी लेकिन ये तय है कि इससे ज़्यादा कोई वैज्ञानिक अवधारण ना नहीं सकते यही हमारी इंडियन फिलोसॉफी यही हमारे भारतीय दर्शन है जो समस्त विज्ञान और समस्त तार्किकता से परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध भी करता है समझता भी है और उसका अपने जीवन को सार्थक बनाने में उपयोग भी लेता है यहाँ उन निहित स्वार्थी तत्वों को छोड़ दें जो धर्म के नाम पर हमें भेद डालते हैं फूट डालते हैं हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं ये सब बच नहीं हटाते हैं एक्चुअली क्या है ये सब चीज़ें बच्चे जैसे लड़ते हैं ना एक, एक गेंद है तो एक गेंद के लिए दो बच्चे लड़ रहे हैं और जब तक वो पढ़ी है कोई हाथ नहीं लगाता है एक ने हाथ लगाया तो मेरे को भी यही वाली गेंद चाहिए वो वैसे ही हम लोगों के धर्म के नाम से लड़ते उतने ही दो साल एक साल के बच्चे बन जाते जब वो जब भी लड़ाई करने लगते जबकि कोई मायना नहीं आपकी आस्था क्या है इससे कोई समस्या नहीं मेरी क्या है इससे कोई समस्या नहीं समस्या नहीं। तो तब है जब आप में क्या आस्था होनी चाहिए और आप कैसे सोचें मैं तय करूँ तब दिक्कत है भाई आप क्या चाहते हैं आपकी आस्थाएँ क्या हैं आपके विचार क्या हैं आप तय करो इससे कोई समस्या नहीं मेरी आस्था क्या है मेरे विचार क्या है मैं तय करूं, कोई समस्या नहीं पर आपकी आस्था क्या होना चाहिए और आपके विचार कैसे हों ये मैं तय करूं, तब झगड़ा इसलिए समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब हम किसी के दिमाग में घूसने की कोशिश करते हैं प्रेम करें तो आपकी आस्थाएँ आपके साथ आपकी धारणाएँ आपके साथ और मोहब्बत हम दोनों के साथ तो प्रेम का रिश्ता हम सबका हो सकता है जैसे कि इन अनुभवों का रिश्ता है जैसे सूर्य का और धरती का रिश्ता है ऐसे ही आपका और मेरा रिश्ता है हमारे बीच में भी एक आत्मिक प्रेम का रिश्ता है और वो प्रेम इसलिए कहते हैं कि लव इज गॉड ये जो सारे रिश्ते हैं आत्मा से आत्मा के प्रेम कहलाते हैं सूर्य से धरती का रिश्ता प्रेम कहलाता है एक अनुभव से अनुभव का रिश्ता प्रेम कहलाता है एक अनुभव से स्मरण का रिश्ता भी प्रेम का है इसलिए इन सबके बीच में अगर देखा जाए तो संसार को एक सूत्र में बांधने वाला अगर कुछ है तो उसको चाहे प्रेम कह लो चाहे परमेश्वर वो एक ही। तो आज हमारी बात यही हम समाप्त करते हैं और आगे फिर हम इन उत्पल देव जी की तर्कों को फिर जारी रखेंगे